मंदर पाठ कर ओ सहना सहन सह वीर तेजस्वी ओम शांति शांति शांति जैसे नियम इन दोनों मंत्रों को उदाहरण बना करके हम बोल रहे हैं हम जो सीख रहे हैं ना यही नियम सर्वत्र ऋग्वेद में यजुर्वेद में और अथर्ववेद में लगेगा कोई भेद नहीं जो सुरों का नियम इन दोनों मंत्रों में हम जो सीख रहे हैं ना वही नियम ऋग्वेद में यजुर्वेद में अथर्ववेद में साम का तो गान होता है इसलिए वहां इस प्रकार का स्वरों का इस प्रकार के स्वरों का नियम नहीं है वहां एक दो तीन संख्या लिखी होती है वह सामगान कहलाएगा वो अलग है सामगान में क्या है एक अक्षर में से दूसरे अक्षर में पहुंचने में जो लेंथ है ना ये ज्यादा होगा ऋग्वेद में स्पीड जो है थोड़ा ज्यादा है यानी वो ऐसे ऐसे और यजुर्वेद में स्पीड बहुत कम क्योंकि कर्मकांड प्रधान है तो कर्म को करने के लिए में विनियोग करने के लिए मंत्रों का जब उच्चारण करेंगे तो स्पीड कम रहना और आधुर्वेद में क्या है त्वरित गति से बोलने की शैली है सामवेद में गाना होने के कारण सबसे ठीक है ना अब इसमें तीन प्रकार के स्वरों का प्रयोग होते हैं मुख्य रूप से क्या है उदात अनुदात स्वरित और गौण रूप से एक और स्वर है जिसको कहते हैं एक शुद्धि एक शुद्धि में स्वर तो होगा परंतु उसमें वेरिएशन नहीं होता जहाँ तक एक एकश्षुदी बताई जाती है एक दो तीन चार पांच भी हो सकता है कभी कभी दस भी हो सकता है एक अदी हा परंतु ऊंचाई नीचाई के बिना स्टडीली बोलना जैसे कि धीम ही है धीम ही तो इसको देखिए गायत्री मंत्र को भूह जो है ना भूर ये उदात है उसको बोलते समय हमारा वोकल कोड जो है आ टाइट रहेगा सीधा रहेगा क्योंकि उदात स्वर है जब स्ट्रिंग सीधा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी हाई होगी इसलिए और हमारे मन के अंदर ये भावना हो ये स्वर ऊपर की तरह जाए इसलिए भूर भोर ठीक है और अगला भो, वो भी ऊपर है तो दो उदार्थ पास में आया भोर भो भोर भो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी के हैं एक दीर्घ है एक ह्रस्व है, है एक के साथ रेप है दूसरे के साथ रेप नहीं, इसलिए थोड़ा अंदर है जैसे भोर भो भोर भो आगे क्या है वो देखिए वो अनुदात है नीचे आना चाहिए नीचे आना चाहिए का मतलब नीचे की तरफ उच्चारण करें नीचे की तरफ उच्चारण करने की दृष्टि से वोकल कोड को जो टाइप पकड़े थे ना उसको ढीला कीजिए भोर भो वाह भोर भो वाह व वा। वा। नीचे भोर भो वाह आगे देखिए स्वाहा <intentingimir> स्वरिद <स्थे> है उसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगा हुआ है जम कर दिए स्वाहा स्वाहा भोर भो व स्वा भोर भो व स्व <सथुणद> <था, था, था। स्थे> तो उदाहरण देंगे तो सीखने के लिए रिपीटेडली जब हम करेंगे ना तो पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड को देखिए कहीं रुकावट आ जाता है ना तो एक ही शब्द जो है ना गाना आदि होता है ना और आकर के क्या है वही लाइन रिपीट हुआ वही लाइन रिपीट होगा बाद में क्या करेगा उसको चलाने वाला वाले वो सू निकाल करके इस तरह रख देगा फिर बाद में गाना चालू हो जाता है तो इसलिए इसको केवल ये महाव्याह को आठ दस बार लगातार बोले जैसे हम शुरुआत में बोलते हैं दसों बार ऐसे ही बोलना चाहिए ओम ओम एक ही बार बोलिए ओम भो भोर्भव स्व भोर् भोर्भवस्व भोर् भो भ स्व भोर् भोर भ भोर भो भस्वा भोर भो भस्वा भोर भो भ आगे देखिए तत में जो तकार है उदात है उसका कोई चिन्ह नहीं आगे जो सकार है स्वरिद है वी जो है अनुदात है तू जो है तू और वा ये दोनों उदात है उसके बाद में रे जो है ना रे ये है और नियम अनुदात है वास्तव में इस नियम को एक शुदी होना था, था। परंतु क्या हो गया भर्गों में भ जो है ना उदात रह गया भर्गों में जो भा है वो उदात रह गया भा के उदात रहने के कारण नियम जो एकशुदी होना था वो नहीं होगा वो अनुदात ही रहेगा कोई डंडा है ये जो भाव है ना ये उदात है नहीं तो क्या होगा ये सूर्य के बाद में जो अनुदात है उसको ये यगशी होना था परंतु ये भाव उदात परे रहने के कारण इसको आगे उठने नहीं देगी मैंने कहा ना इसको उठने नहीं देंगे ये ये क्या करेगा उसको नीचे ही दबाएगा ठीक है और आगे देखिए अब इसको यहां तक देखिए मान लीजिए हम भर्गो नहीं बोलेंगे तो इसको एक में बोलेंगे नहीं समझा हाँ। हम अपने मंत्र पाठ में वरेण्यम के बाद में भर्गो को नहीं बोलेंगे उच्चारण करने की दृष्टि से तो सेण्यम लास्ट होगा तो वहां नियम एक शुद्धि होगा वर्गों को बोलेंगे तो नियम अनुदात रहेगा तो समझ में आ गई ना तो देखिए तत्सवितुर्वियम न्यम, न्यम, न्यम अनुदात इधर नहीं करना क्योंकि हम भर्गो नहीं बोल रहे हैं भर्गो नहीं बोल रहे हैं तो ये एक हो जाएगी चिन्ह नहीं होगा तो चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि आगे भर्गो है ठीक है, है? तत्सा तुर भर्ग देवस्याधीमह भर्गो देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो भर्गो देवस्व क्योंकि इधर भर्गो को हट्ठी की उच्चारण कर रहे थे भर्गो में ये सूर्यदय है सूर्यदय के बाद में दे जो है नीचे है मतलब नीचे से फर्ष शुरुआत कीजिए देवस्य देवस्य इसमें स्वर गलत, गलती कब होगी उच्चारण करने के बाद हम ज्ञाप देंगे ना थोड़ा ज्ञाप छोड़ देंगे तो स्वर गलत हो जाएगा धीमह का क्योंकि दीपा तो होगा इसलिए क्या है देवस्य धीमह के बीच में स्या बोलने के बाद हाँ देखो हाँ जी जैसे कि हम उधरने के बाद गाड़ी रुकती नहीं है गाड़ी रुकती नहीं है गाड़ी क्या है हाँ जल के साथ पार होने के बाद चलती है ना हाँ वो कंटिन्यूएशन होना चाहिए लिखते वक्त तो दो पद होने के कारण थोड़ा गैप हमने रखा यह समझाने के लिए है परंतु तो बोलते वक्त सूर्य एक सूर्य के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना हम्ब उज्जलते उजलते हुए हम को पार करते हैं चल पड़ते हैं देव्या भर्गो धीमह तत्सुवरेण्यम भर्ग देवस्महेम धिय नियन Diyo yo na, diyo yo na, diyo yo na. Prajodaya te, prajodaya te, prajodaya te, prajodaya te. Diyo yo na, prajodaya te, diyo yo na, prajod. चौदया अभी देखिए ज्ञाप दिख रहा है यहां न के बाद में परंतु ज्ञाप नहीं लेना नफ प्रा नफ प्रा नफ प्रा नफ प्रा ज्ञाप कहा देना चाहिए जहा ज्ञाप नहीं है वहां ज्ञाप दे दो प्रा के बाद में प्रा चौदया देखिए कितने बड़े विद्वान थे स्वामी दयानंद दे सरस्वती जी उन्होंने प्र आदि उपसर्गों को अन्य शब्दों से अलग ही माना है अन्य शब्दों से अलग ही माना है अब देखिए प्रचोदया लिखते वक्त हमें एक दिखाई देता है उच्चारण करके देखिए प्रचोदयाचोदया प्रा के बाद में शब्द नीचे आ जाता है प्राक बाद में नीचे आ जाता है समझ में आएगा ना है <laughs> और डबल लाइन हमने इसको लंबा किया ना या आ या, या, या, आ या चार या मात्रा लंबी हो गई ना वहां इसलिए दीर्घ सूर्य दीर्घ है दीर्घ सूर्य सूर्य की दो मात्रा इधर क्या होगी चार हो गए दो मात्रा वाला सुर को हमने चार बढ़ा दिया ये मंत्र पाठी की परंपरागत शैली होती है <coughs> ठीक है ना तत्सुर्वरेण्यम सितुर्वरिण्य भग दे प्रचोदयात प्रचो प्रचोदया प्रचोदयात प्रचोदया आगे देखिए गणना गण गणपतिम हवा महेम गणपतिम हवा महेम तिम में नहीं पामे, पामे। जोर देना जो। गणपतिम हवा महे गणपतिम कविम कवी ये जो का है ना है कविम काम आगे हम कंटिन्यूसली बोलकर अभ्यास करेंगे ना इतना जोर नहीं आएगा पढ़ने शुरुआत में आज जोर देकर देकर नहीं पढ़ेंगे ना तभी ठीक होगा ना जैसे कि एक चीज लेवल करते वक्त थोड़ा ऊंचा था परंतु तो प्रयोग करते करते करते हाँ थोड़ा घिस करके ठीक हो जाता है ना उसी प्रकार शुरुआत में हम जितने जोर से सीखते हैं ना बोल बोल के अभ्यास होने पर क्या होगा उसमें एक तन्मयदा आकर के क्या होगा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ठीक है ना काविम ना। काविम कविम काविम देखिये ओ पाम श्रवस्तम ओ श्रम ओ आगे देखिए दो अनुदात फिर एक उदात फिर एक अनुदात ज्येष्ठ राज ज्येष्ठ राज ज्येष्ठ राजन ब्रह्मणस्पत आन ब्रह्म सुण्व नु दिभ शुण्व दिभि सी द साधन सी द साधन एक दा अनुदात है सी दीद साधन साधन अब मैं इसको एक बार उच्चारण करता हूं तो ध्यान से सुनिए है साधन साधनम साधनम साधनम साधनम हो जाएगी साधनम साधन नहीं होगा साधनम धनम अक्षर वही है उसको एक जरका लगा दो बस तो हाँ? कर था। था। जैसे कि एक सेवक को झटका देने से अनार तो नहीं होता जान ऐसे जान ही होता है। उसका, उसका, उसका उसका उसके प्रयत्न में अंदर नहीं आएगा उसके स्वर बढ़ेगा स्वर बढ़ेगा ठीक है ना <coughs> <coughs> जना गणपति हवामे कवी कविं शवस्तम ज्येष्ठ राज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्प आन शुवि से कब के कर गए मुझे मैं ज्यादा श्वास नहीं बढ़ सकता हूं नहीं तो और सुंदर होता है, पांडे का सार, सार है। जी गण नाम गणपतिम हवा महे कविम का उपस्तम ज्येष्ठ राज ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्प आन शुण्व नो दि से होता है उसी प्रकार सारे मंत्रों में होता ना भग एव वा भगवास्तु देवास्ते नगवंद मंवा भग सर्वेति स नो भग पुएता भवेह वे भावे हा, भावे हा। हवामहे प्रातरग्नि मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातरश्विनातर्भग पूषण ब्रह्मणस्पति सोम होवेमा प्रातर्जितं भग मुग्रोवेम वयम पुत्र मदिते यो विधर्त आद्रश्चिद मनमाच्चिद्र चाचि भगं भक्षी त्या भग प्रणेत भग सक जनय गिस्वे भग प्रनिव्याम उगव्यामोत प्रतिद मध्ये अन्ना उतोदिताघवन सूर्य सूज्यस्य वयम देवा सुमत सम भगवास्तु देवास्ते नगव तंवा भग सर्वयोहवी स नो भग पुेता भवेह आगे सूक्त में और दो मंत्र है समध्वरा योषो न मंत्र दधि अर्वाचीनम वसुविद भगन्नो रिवाश वाजि न आवहंत अश्वावती उषासो उषा सो वीरवती सद मुझन्द भद्र घृदम दुहा नश्व प्रतीता यूय पाद स्वस्ति सात मंत्र है तो हम अपने प्रातकालीन पांचों मंदिरों का पाठ करते हैं ये पांचों मंद्रों का देवता भगा है बाकी दो का, दो का की जो देवता है ये उषा और इंद्र है इसलिए उषा और इंद्र को भगवाले मंदिर में शामिल ना हो इसी हमने पांच को प्रातकाल भगवर्ग होने के कारण उसको अलग ले लिया अब भगा के संबंधित होने के कारण भगा जिसके जीवन में संबंध बनाता है ना भगा का आना वो भाग्य है भगा का, उ… का, का, का जाना वो भी भाग्य है भगा का आना भगा का आना वो भाग्य है भगा का जाना वो भी भाग्य है तो एक को सौभाग्य कहता है दूसरे को हम दुर्भाग्य कहता है जैसे कि धर्म और अधर्म वास्तव में धर्म ही है ना धर्म भी धर्म है और धर्म को पहले हम धर्म को डिफाइन करने के बाद उसका दो सेक्शन बनाएंगे एक धर्म यानी अच्छा एक अधर्म यानी बुरा उसी प्रकार भागा का भाग्य भाग्य का सौभाग्य और दौर्भाग्य इसलिए प्रातःकाल उठकर के इन मंत्रों के अर्थपूर्ण विचार करने से क्या होगा व्यक्ति खाली नहीं बैठेंगे व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखने के लिए कहीं ना कहीं कही विद्वानों के चरण में जाकर के कुछ ना कुछ हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में देखिए नौकरी में होते हुए भी क्या हो जाता है विद्वानों के चरण में जाकर के वेस्टर्न के काम करने वाले लोग क्या करते हैं उनके जानकारी को अपडेट करते रहते हैं जानकारी को अपडेट नहीं करेंगे ना वो नौकरी से निष्कासित तो हो जाएगा क्योंकि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब ना तो क्या होगा मोस्ट इमो टेक्नोलॉजी जिनको मालूम है उनको नौकरी मिलेगी बाकी क्या होगा नौकरी में बैठने वाले को निकाल देगा यहां देखिए कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए सरकार कितने कोशिश कर रहा है हम पी करके वहां से आ जाता है ठीक है ना तो क्या मतलब हम सोचते है? चलेगा तो वेद कहते नहीं चलेगा इसलिए भाग्य सूप्त का पाठ सुबह सुबह कर लो उठते ही मुंह धोकर के कुल्ला करके पानी पी करके यानी उष्ठापन करके आ ये भगा उसमें प्रातः प्रातः प्राध बोल करके आ लगभग बार बोले हैं यानी तुम बूढ़े होने के बाद नहीं ऐश्वर्य के बारे में सोचना हाँ शुरू में ही सोचो शुरू में ही सोचो और जिनके कठिन काम जो है प्रातःकाल ही करो पढ़ाई का काम प्रातःकाल ही करो उठने का काम प्रातःकाल ही करो शुरुआत प्रातःकाल की करो इस प्रकार देखिए प्रादा प्रादा प्राधारो बार क्यों बोला भगवान क्या पागल है कोई शब्द न मिलने के कारण उन्होंने प्रादा अपराध अपराध प्राद रखा नहीं अठारो बार करने के बाद भी देखिए जिन इंसान में जागृति नहीं होती है दे। <laughs> देखिए ये बात हाँ बाद में इस प्रकार जाने पर पांचवा मंत्र में बोला भागा ये भगवान बाद में बोलते भगवान आप ही मेरा भगा तो कर को अनुभव करके जाइए ना तो थोड़े दिन में हमारे ऐश्वर्य में हमें अतृप्ति लगने लगती है अतृप्ति लगने लगती है ना तो बाद में क्या करेंगे हम हमारे पैर को थोड़ा आगे रखेंगे ये नहीं दूसरा इसी प्रकार क्या है नई नई वस्तु को सुख की दृष्टि से प्राप्त करेंगे अनुभव करने के बाद पता लगेगा उसमें इतना सुख नहीं जितने हमने विचारे थे तो बाद में क्या करेगा उसे एक और बढ़िया वस्तु आगे दिखाई देगा तो इसको छोड़कर के वहां जाएंगे जाना चाहिए इस प्रकार जीवन की उन्नति में हम आगे आगे बढ़ते वक्त अंतिम स्थिति क्या हो जाता है भगा एवा भगवान भगवान एवा भगा हमारा भगवान ही लोग इसका अर्थ कर दिया भगा एवं भगवान पैसा ही भगवान है ऐसा नहीं अंतिम स्थिति क्या हो जाती है भगवान भगवान इधर उल्टा लगाना चाहिए भगवान एवं भगा इसलिए व्यक्ति को संसार के बेढ़ी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए जैसे टीवी होता है ना टीवी का देखिए कितने हजार से मिलने लगता है साढ़े चार हजार से लेकर के कलर टीवी मिलेगा जो व्यक्ति अंतिम काल तक साढ़े चार के ही प्रयोग करते रहते ना आगे नहीं बढ़ेंगे उनको तो वो लाख के टीवी खरीदना चाहिए हाँ साढ़े चार, चार हजार के टीवी में हम तृप्त क्यों रहते हैं है? पैसा क्यों नहीं पैसे को क्या हो गया इसलिए जो खरीदने की जो शक्ति है ना भाई। हम बोलते ना हमारे पर हेड खरीदने की शक्ति हमारे भारत देश में कम, कम है बोलते ना ये क्या क्या अभिमान की बात है ये नहीं अभिमान की बात नहीं है सब तो आ, बन जाए संकल्प शक्ति होनी चाहिए ना ये संकल्प शक्ति हाँ जी देवत, भी होना देवत उसके भाई उसको होगा जो भगवान के मुताबिक चलेगा उनको सब कुछ हो जाएगा आ, जी नहीं नहीं मैं क्या जो चल सकते ना इसलिए के चरण में रहिए देवों के चरण में रहिए नहीं मैं क्या बोल रहा हूं हम जब सबके वकालत लेते हैं क्या उन सब लोगों ने मिलकर के वकालत साइन कराया हमसे <laughs> नहीं अब अपनी बात कहेंगे क्या हम कर सकते हैं स्वयं बताइए कर सकते हैं और उसमें क्या हो जाता है कुछ हमारे उल्टा सिद्धांत काम करता है क्या है क्या है अरे पैसा है ना कम से कम से जीव अरे कम से कम पदार्थों के जीने का मतलब ये नहीं होता कीमती चीज़ न ले कम से कम लोग एक मोबाइल प्रयोग कीजिए अब दूसरा जब बेडी क्वालिटी का लेना है पहला किसी को दे दीजिए अपराध कहा होता है क्योंकि छोटे मोबाइल से जो जो होगा वो बढ़िया मोबाइल से भी होगा ना परंतु तो मीडिया बढ़िया मोबाइल से जो जो कम होगा वो घटिया से नहीं होगा अब इसलिए जब घटिया मोबाइल के बारे में हम उसमें अपेक्षा करते बढ़िया लेते हैं तो जो घटिया जो मोबाइल है किसी और को बेच डालिए बेच डालिए या किसी को दी दीजी, दे दीजिए दे दीजिए सदुपयोग करने वाले को दीजिए यह नियम होता है तब क्या होता पहले भी एक ही साधन था हमारे पास अभी भी एक ही साधन है और घर एक बढ़िया होने के बाद जो पहले का था वो घटिया होगा ना जब एक बढ़िया बनाने का बदला क्या है पहले का जो था बनने के बाद वो घटिया हो गया तो घटिया को क्यों रखते हैं या तो उसको तोड़ो या तो उसको बेच लो या किसी और काम में लगाओ हमारे पास समय नहीं होगा हमारे पास तो बेड़िया घर का संभालना चाहिए ना दोनों को संभालने के लिए फिर हमें किसी और को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा किराए पर दे दीजिए बीच में जाकर के देख लीजिए पर दोनों के प्रयोग साथ साथ में नहीं कर सकेंगे एक समय पर एक दूसरी प्रकार जिस समय हम प्रकृति के सेवन करेंगे उस समय भगवान का सेवन नहीं कर सकेंगे जिस समय भगवान का सेवन होगा उस समय प्रकृति का सेवन छूट जाता है किसी प्रकार क्या हो जाता है के साधनों में अपेक्षाकृत बढ़िया घड़िया की प्राप्ति में बढ़िया मिलने पर जिसे घड़िया छूट जाता है उसी प्रकार भगवान बढ़िया धन की प्राप्ति होने पर उससे निम्न प्रकृति प्र जो है ना प्रकृति और प्रकृति का भोग छूट जाता है किसी प्रकार क्या है हम ऐसे ऐसे ऐसे तरंगित होकर के मोक्ष में जाकर के पहुंच जाते हैं मोक्ष में पहुंचते ही संसार हमारा छूट जाता देखिये ये भाग्यसूक्त मोक्ष प्राप्ति के साधन है कैसे मोक्ष प्राप्ति अभ्युदय की प्राप्ति के साथ साथ साथ निश्चय की प्राप्ति अंध में तो उसकी स्थिति तो, परंतु तो हमारे प्रयत्न बीच में मंद नहीं होना चाहिए तब किसको कहते हैं विपरीत काल के आने पर भी जो धर्म के अपने निर्दिष्ट धर्म के आचरण करेगा ना यह क्या है यह है वास्तव में तप तब, तब पर बहाना ढूंढने वाले व्यक्ति के सामने एक छोटी सी सर्दी आ जाती है बस पढ़ाई बंद करने के लिए वही निमित्त हो जाता है निमित्त हो जाता है। तो उच्चारण एक बार करके हम इसको रोकेंगे। ओम।, ओम बोलने के बाद थोड़ा रुकना क्योंकि ओम जो है मंत्र का भाग नहीं परंतु मंत्र के शुरू में ओंकार का उच्चारण करना चाहिए समाप्ति में भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए यानी ओंकार से प्रारंभ करके ओंकार में समाप्त होना ओंकार ओंकार ओंकार से के संसार में गुं, गुं में घूम घूम करके हम रुक जाते हैं, ही हमारा धाम है यह हमारा धाम नहीं है जहां हम रह रहे हैं इसलिए देखिए हर बार बदलते तो रहते हैं हम क्यों क्योंकि हमारे नहीं है बेचैन होते ना तत्सुवरे भर्गो धियो देवह ध्या प्रचोदयात ग हवामहे हवामहे त्वा गणपति हवामहे गणपति हवामहे कवी कवीनावस्तम कवीं कवीनावस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण ज्येष्ठ राज्य ज्येष्ठ राज ज्येष्ठ राज ब्रह्मणा ज्येष्ठ राज ब्रह्मणस्प आन शुण्व ब्रह्मणस्पत आन शुण्व दिशा ऊ दिसे दसादन दिसा द साधन सी द साधन हाँ अवसान में जो नम आएगा ना वैसे ना गंदी की जो एक है ना साधनम कुछ प्रकार देखिए प्रत्येक पद को देखिए गणा नाम गणपति गणपतिम हवामहे हवामहे हवामहे हवामहे कवि कवि कवीना उपम श्रवस्तम ज्येष्ठ राज ब्रह्मण स्पत आन ब्रह्म आन शुण्व शुण्व नो दि से द साधनम ये क्या है दो दो दो को जोड़े जोड़े में बोलना फर्स्ट और सेकंड उसके बाद में सेकंड और थर्ड और थर्ड और फोर्थ फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इस प्रकार करने पर क्या होगा कहीं पर कहीं से भी पूछेंगे ना हमें ओ अगला पद याद रहेगा नहीं तो क्या होगा हमें आरे रहे बोल जाते हैं तो ये गणाना गणपतिम ऐसे वर्क करके शुरू से लेकर के देखना पड़ेगा ये क्रम पाठ है पद पाठ हाँ। कैसे होता है गणान बोलिए गण अनुदाता है तब त्वा गणपतिम हवा महे, हावा महे। ये सारे अनुदात है जिसको ये यी हो गई ना ये सारे अनुदात है पद पाठ में पूरा अनुदात वैसे कैसे आएगा तो पद पदपाठ करने से क्या होगा प्रत्येक पद का जो पाठ है वो हमें पता लगेगा याद रखने में थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि ये ऐसा होता है पद का पाठ अलग है और जब दो पद मिलकर के पाठ होगा तो उसमें बदलेगा तो बदलने वाला कौन है दो के संयोग में बदलने वाला केवल अनुदात उन्होंने बोला ना केवल अनुदात ही बदलेगा अर्थात दो पदों को अलग अलग वाले दो पदों को मिलाने पर जो बदलने वाला सदा अनुदात ही होगा अनुदात का कितना स्वरूप है अनुदात का सूर्य एक स्वरूप है अनुदात का अनुदात एक है अनुदात का सूर्य दूसरा है अनुदात की एकशुदी ये तीसरा है अनुदात को तीन रूप होगा या तो उनके ग्रुप में बैठेंगे तो वो सवाई रहेगा वो कोई श्रष्ट के साथ आएगा तो आधा परिवर्तन आएगा थोड़ा बदलेंगे ना सत्संग ठीक है।, है ना और सूर्य के बारे में बैठेगा तो वह एक शुद्धि हो जाएगी के बाद में बैठेगा तो अनुदात अनुदात एक शुद्धि हो जाती है उदात के साथ बैठेगा तो सूर्य हो जाएगा और सारे के सारे अनुदात के साथ बैठेंगे तो अनुदाती ही रहेगा और उद्धार किसको होता है उद्धार होता है गरीब का उद्धार किसका करना चाहिए गरीब का उसी प्रकार अनुदात का उद्धार है कभी कभी तो अनुदात अपने ग्रुप में बैठेगा तो इसे देखा ना जेष्ठा जेष्ठा और आगे उदात कहां बदलेगा उदात अपने पीछे आने वाले अनुदात को बदलेगा अपने पहले बैठने वाले को जैसे कि आप विद्या पढ़ा करके अपने मां बाप को सुधार सकते हैं नहीं।, नहीं आप अपने बच्चे को ऊंचा कर सकते हैं जो आपके पीछे आने वाला आप बल्को आप बेल्को प्राप्त करके अपने बच्चों को अपने से अच्छा बना सकते हैं या अपने जैसा बना सकता है या थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं परंतु अपने मां बाप को जो पीछे जो हो गए ना यानी अपने अपने आगे हो, हो चुका है उसको इसलिए शास्त्र में कहा माता पिता को सुधारने का कोशिश बच्चों को नहीं करना चाहिए वो देखते देखते सुधरेंगे तो ठीक सात में देखिए नहीं तो क्या होगा उनके अनपढ़ अनपढ़ होने के कारण अनादि होने के कारण गांव के होने के कारण जो भी कमी है वो कमी तो भगवान ने दिया है इस कमी के साथ हमें पैदा करना किया है परंतु हमने पैदा करके बढ़ाया ना इसके लिए उनको डांटना कुछ नहीं करने का कुछ नहीं करने का परंतु क्या है उनमें भी बुद्धि है थोड़ी तो बुद्धि के आधार पर मेरा बेटा बढ़ गया इसलिए थोड़ा स्तर में हम स्वयं बदलाव लाए ऐसे सोच करके बदलाव करेंगे तो ठीक यहां पर भी देखिए वही नियम है उदात आकर के अपने लेफ्ट में बैठने वाले का अनुदातों को कुछ नहीं करेगा देखिए ना इधर उदात आ गए ना ये उदात ठीक है ये क्या कर दिया वहां को कुछ नहीं किया समझ में आ गए ना और यहां ये अनुदात उदात है ना इसको करने वाला था पर इसने मना किया हाँ हाँ जैसे वाला अपने चपरासी को कुर्सी देने वाला था दूसरा ये इस वाले वाला नहीं नहीं ये आप बुरे आदत डालते हो बाद में नीचे नहीं हुए ठीक है ना कभी कुर्सी मना करते हैं ना आ देखिए हमने किसी से एडवांस पूछा तो हमारे बोस ने बोला ठीक है पर मैनेजर आया बड़ा साहब इनको इतना नहीं देना है इनको जो पांच दे दो शराब पीता है ऐसे बोस तो क्या होगा सरल था उसने बोला हाँ बोला हजार पूछते वक्त और मैनेजर ने बोला ना बोल दिया इसलिए ये दो दो के बीच में जो अनुदात तो बैठेगा उसका उद्धार नहीं होता वो अनुदात ही रहेगा ये नियम है सर्वत्र वेद में जहां उदात तो अनुदात तो सूर्य लिखा होता है यह नियम है इस प्रकार देखिए किसी चीज को हम बोलेंगे ना उदात बोलेंगे ना या का, का शब्द नहीं है। इस इसका भी ना, तो, तो पुरुषार्थी होते तो मारते, मारते, मारते, तो फिर उठा करके पढ़ाएगा पढ़ेगा परंतु तो मान लीजिए लौकिक व्यक्ति को जब ग्रस्थी व्यक्ति को हम पढ़ाते हैं ना तो उसी प्रकार क्या है किसी व्यवहार को लेकर के पढ़ाइए इनकी बात जल्दी समझ में आएगी तो मतलब ईश्वर को ऋषियों को आचार्यों को यह बात पहले से पता था इसलिए उन्होंने क्या कर दिया यदि हम इसके अंदर व्यवहार को देखना चाहे तो व्यवहार होगा व्यवहार को देखने के बाद सीखने के बाद इसको पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा ठीक है अब मीमाम सा थोड़ा अध्ययन करेंगे अब एक प्रश्न आता है ये जो वेद मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों में जो विधि निषेध स्तुति निंदा प्रकृति ये सारे अर्थवाद के साथ प्राप्त होते हैं ये क्या किसी मनुष्य ने लिखा नहीं होगा हमें लगता है ये किसी मनुष्य का है क्योंकि हमने देखा तो हमारे गुरु ने ही हमें पढ़ाया हमारे गुरु ने ही हमें पढ़ाया गुरु तो है पुरुष ठीक है ना तो ये वेदों को अपौरुषय क्यों बोलते हैं जैसे मां बनाती है उसके बाद में खिलाती है तो गुरु इस प्रकार मंत्र को बनाता है इस प्रकार उसके बाद में पढ़ाता है तो इसमें कोई अपौ शक्ति की कल्पना क्यों करनी है यह अक्षेप है वेद के ऊपर ठीक है ना अब उसका आक्षेप कैसे है सूत्र के द्वारा है लिखिए अर्थ सूत्र वेदांश चैके वेदांश वे दाम दा के ऊपर बिंदी वेदांश के हरिश्चंद्र का स्ट्रई वेदांश चैके यानी वेदांच वेदांश के सन्नीकर्षम सन्नीकर्षम पुषाख्याख्याख्या तो अर्थ क्या होगा ए के आचार्या एक कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं किसको कहते हैं वेदान, वेदों को यानी वेदों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वेदों के बारे में क्या कहते हैं सन्निकषम ये अभी अभी हुआ है ये अभी-अभी हुआ है विदेशियों को देखिए वो क्या बोलते हैं ये वेदों की उत्पत्ति हो करके तीन हजार वर्ष से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए और कोई कहता नहीं हमारे ख्याल में क्या है और पंद्रह सो वर्ष या पंद्रह सो वर्ष पीछे होना चाहिए यानी नवीन होना चाहिए नवीन होना चाहिए और कोई कहता है ने इस प्रकार ध्यान में बैठा फिर सोच सोच करके उसने लिखा फिर पढ़ाया इसलिए ऋग्वेद पहले हुआ बाद में हुआ हुआ फिर सामवेद हुआ। तो देखिए महाभारत के चार पांच वर्ष पहले ही एक उदाहरण बोल रहा हूं ऐसे ऐसे लोग कहता है कि तो वेद की अपवृषदय के ऊपर इस प्रकार का जो वाद है हानि पहुंचाता है वेद की अपवृषदय के विषय में किसी पुरुष पुरुषकृत नहीं है वेद हमारे इस धांध पर इस प्रकार का जो वाद है हानि पहुंचाता है तो सूत्रकार से क्या होगा कुछ लोग वेदों के बारे में यह मानते हैं कि वेद सन्निकर्षम सन्निकर्षम का मतलब हमारे थोड़े पगले हुआ एक दो पीढ़ी पगले वेद जो है निकट के हैं सन्निकर्षम का मतलब निकट के है पुरातन नहीं है और इतना ही नहीं वेद जो है पुरुषाख्या किसी पुरुष के द्वारा बताए गए बनाए गए या बताए गए हैं ये पूर्व है कि क्या है इन्होंने एक उदाहरण दे रहा है सूत्र में एक उदाहरण दे रहा है तो सूत्र होगा अनित्य दर्शनाथ अनित्य दर्शना अनित्य दर्शना चा अनित लिखा अनित्य दर्शना दो पद है अनित्य दर्शनाथ चा करता है और अर्थ लिखिए और जन्म मरण धर्मा जन्म लेकर के मरने वाले को जन्म मरण धर्मा कहते है जन्म मरण धर्मा मनुष्य के मनुष्य के इतिहास होने के कारण जन्म मरण धर्मा मनुष्य के इतिहास होने के कारण सत्य प्रकाश को उठाकर के देखिए वेद अभरुष ये है सिद्ध करने के लिए दयान जी ने बताया कश्यप जमदग्नि आदि जो नाम उसमें जो दिखता है ये किसी जन्म लेकर के मरने वा, मरने वाले पुरुष विशेष का कथन नहीं फिर जमदग्नि जो है ये आंख का नाम है जमदग्नि वहां चक्षु है पुरुष नहीं।, नहीं है हा चक्षु जो होता ना चक्षु संसार में आदि से लेकर के अंध तक है नित्य वस्तु का नाम है चक्षु अक्षी जो है अनित्य है उसके अंदर के चक्षु जो है नित्य है यानी लंबे काल तक रहने वाला है। चक्षु जो है सूक्ष्म शरीर का अंग है और अक्षी जो है स्थल शरीर का अंग है अक्षी जो है दाह संस्कार के समय पर अग्नि में जलता है चक्षु जो है आ पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अंग बनकर के इस अक्षी में से चक्षु निकल जाता है कर्ण है कान यह अग्नि में जलेगा पर इसके अंदर का श्रोतेंद्रिय जो है वह सूक्ष्म शरीर का अंग बनकर के चला जाएगा मुख जो है यह जलने वाली है पर इसके अंदर की वाणी जो है इंद्रिय होने के कारण वो चली जाती है समझ में आ गया ना नासिका तो रह जाएगी पर तो ग्राणेन्द्रिय पुन, तो पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए आत्मा के साथी बनकर के जाने वाला है जीव जो है ना ये जल जाएगा वाणी नहीं रसना रसना जो है वो चले जाने वाला है आत्मा को पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रीय का जो मूल है शक्ति वो तो जाने वाली है तो चक्षु शक्ति का नाम है और पात्र का नाम है ठीक है ना कैसे जैसे कि पड़ोस घर में हम हमारे कोई विशिष्ट भोजन इधर बनाया वो थोड़ा एक हिस्सा निकालेंगे ना तो पात्र में ले जाएंगे और वस्तु देने के बाद अपने ग्लास को वापस लाते हैं इसलिए देखिए हमारे ये जो नेत्र जो है अक्षी ये वास्तव में चक्षु को रखने का पात्र है अब देखिए जीवन में चक्षु का काम हो गया तो चक्षु को आगे भेजेंगे जैसे पड़ोसी घर में हम भोजन देते हैं वो पड़ोसी का हो जाता है दूसरे का हो जाता है और अपना जो पात्र है यही रह जाएगा यही रहना चाहिए पात्र वहां नहीं जाना चाहिए इसलिए ध्यान में रखिए हम कोई लालच के कारण पड़ोसी के घर में से अपने पात्र वापस नहीं लाते या उसके साथ राग होने के कारण नहीं होता है क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में बाधक है क्या अपने पात्र को वहां छोड़ देना मोक्ष प्राप्ति में बाधल होने के कारण हम लेकर आते हैं ठीक है ना <laughs> एक ठीक नहीं क्योंकि हमारे ये व्यवहार ही पुनर्जन्म और मोक्ष को समझाने वाला है इसलिए भगवान ने इसका नाम रखा पात्र इसका नाम भी रखा पात्र अक्षी पा, यानी पात्र वो को पात्र रखने का का है कर्ण जो है है जो को बिठाने का स्थान है। ये स्थान ये तो भगवान मरते वक्त यही छोड़ने के लिए बोलता है तुमको तो पात्र दूसरा मिल जाएगा वहां इसलिए क्या है हम पड़ोसी को पा, पा, वस्तु देते वक्त जी एक ग्लास लाइए अपने ग्लास से उसको दे देते है। तो ग्लास हम दे देते हैं वो अपने दूसरे पात्र में डाल देता है, ये पात्र वापस करते व्यवहार मान लीजिए के व्यवहार यदि हम उसको अज्ञान की दृष्टि में देखेंगे तो बोलते हैं अरे ये छोटे ग्लास देखिए वो भी छोड़ता नहीं पड़ोसी बोलते ना एक छोटे से ग्लास इधर फटेला है फिर भी वापस ले गया हम जाइए तो दस पात्र देखिए भाई आप दस पात्र देने की शक्ति आपको है तो लेकर के रखिए के लिए रखिए पर लु अपने अपने प्रयोग के लिए जो पात्र खरीदा अपने काम होने तक वो पात्र आपके पास ही रहना चाहिए या तो आप दान के लिए ले लो तो दान दे दो पर तो अपने लिए लिया तो और हमारे पूरे पूरे व्यवहार का संस्कार इसके साथ है ठीक है ना और इस प्रकार करने से क्या हो जाता है हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति में जो साधन के जो बदलाव है ना उसकी जानकारी मिलती है इस जानकारी होने के कारण हमारा जीवन उस ईश्वर के सृष्टि नियम के अनुसार हो इसलिए हम पात्र को लाते हैं और उसको बताना यदि तुमको रखना है तो रख बस कदम वही बात ठीक है ना कोई मानेंगे आप इसमें इसके प्रति ये, ये देखिए यह तो नष्ट होने वाला है भाई तो आप इसके प्रति क्यों मोहित रहते हैं नहीं मोह नहीं मैं मोह से नहीं मैं ज्ञान से वापस ले रहा हूं मैंने मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया ना एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीद लिया और मित्र ने बोला जी मैं 21 जाऊ आपका मोटरसाइकिल दीजिए और खास मित्र है उसने बोला ना भाई ये लिखने का पेन और अपने धर्म और गाड़ी ये तीनों को किसी के प्रयोग के लिए नहीं देना तो उसने बोला अरे भाई कल तक तो ये हम पैदल ही चलते थे साइकिल पर ही चलते थे अब देखिए एक टक्कर मारेगा तुम्हारा मोटरसाइकिल खराब मान लीजिए कुछ भी हो सकता है ये सारे नष्ट होने वाली वस्तु है तो मित्र ने बोला भाई मैं इसको अच्छे प्रकार से जानता हूं इसलिए नहीं दे रहा हूं यदि टकराने के बाद भी इसको कुछ नहीं होता तो मैं सैकड़ों व्यक्ति को दे सकता हूं टकराने के बाद यह नष्ट होने वाला है किसी के प्रयोग करने पर ये खराब होगा ये ज्ञान होने के कारण ही मैं नहीं दे रहा हूं ठीक है ना इसका मतलब कभी कभी क्या होता है सत्य ज्ञान के जगह पर मिथ्या ज्ञान को रख करके हम देखेंगे ना हमें कब भ्रांति होती है उल्टी जानकारी होती है तो उसको क्या है घुमा करके ठीक करके बिठाना ये हमारा दायित्व तो है इन्होंने ये कहा वेदों के अंदर आपके ब्राह्मणों में उपनिषदों को देखते हैं ना वहां कहता है यमाचार्य ने नजकेदा को विद्या दे दी नजकेदा उस विद्या को प्राप्त करके लौटकर आए स्वर्ग बनाया बाद में मुक्त में चले गए तो नजिकेदा कौन है जन्म लेकर के मरने वा, मरने वाला है यमाचार्य का सदन सदन कौन बनाएगा जो अपने शरीर की सदन का मतलब घर घर कौन बताएगा बनाएगा जो जन्म लेने वाला ही घर बनाएगा ना अपने शरीर के रक्षण के लिए या आचार्य देखिए यम आचार्य है ना गुरु है और राजा भी बताया वह भी तो मनुष्य नहीं उसी प्रकार बोलते हैं ये प्रावाहन ने बर्बर को दिया उसी प्रकार क्या कर दिया आरुणी ने श्वेत को विद्या दे दी तो यारुणी कौन है जन्म लेकर के मरण वाल, मरने वाला मनुष्य और उसके पुत्र वो भी मनुष्य इस प्रकार मनुष्य ने मनुष्य को दिया बोला ये विद्या तो ये मनुष्य की विद्या होती है ना तो इसको अपौरुष क्यों बोलते हैं इसलिए कहा अनित्य अनित्य इसमें व्यक्तियों के बहुत सारे इतिहास मिलने के कारण ये अपरुषयी नहीं हो सकता ये पौरुषय है और क्या है आज हम इस, इस जमाने में है तो ये देखिए हजार वर्ष दो हजार वर्ष पहले यह सब हुए थे हाँ तो पौराणिकों में क्या है ये सारे के सारे नामों को क्या मानते हैं सच्चे इंसान मान करके चलते हैं क्योंकि ये इंसान ने बनाया इंसान को दे करके यहां आ गया और हम क्या मानते हैं ऋषियों को ब्रह्मा से लेकर के जयमिनी तक ठीक है इसमें भी क्या हो जाता है हमें भ्रांति होती है क्या है इसके आदि प्रवर्तक कोई मानव होंगे ईश्वर नहीं होंगे मानव होता तो पुरुष नाम से कहा जा सकता है इसलिए वेद जो है अनित्य व्यक्तियों की इतिहास पर होने के कारण और पुरुषों ने पुरुषों को बदाया हुआ होने के कारण अभी अभी पैदा हुआ इस कारण से ये कोई पौरुष पौरुषयी नहीं है ये पौरुष है उत्तर हम शाम को सुनेंगे ओम सहना तमस्व ओ शाति शांति शांति